प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला व्रत एवं पर्व जिज्ञासा प्रदोष व्रत कभी द्वादशी को पड़ता है तो कभी त्रयोदशी को इसका निर्णय किस प्रकार किया जाता है समाधान इसका निर्णय धर्मशास्त्र में किया गया है धर्मशास्त्र के द्वारा वह निर्णय करके पंचांग में दिया जाता है इसलिए पंचांग में जिस दिन हो उसी दिन मान लेना चाहिए अब द्वादशी और त्रयोदशी में से किस दिन को इसके लिए यह निर्णय किया है कि सूर्यास्त से लेकर आकाश में नक्षत्र दिखाई देने लगे तब तक का समय प्रदोष काल कहलाता है इस काल में त्रयोदशी जिस दिन पढ़े उसी दिन प्रदोष व्रत मानना चाहिए इसलिए वह कभी द्वादशी को तो कभी त्रयोदशी को पढ़ता है जिज्ञासा संक्रांति पूर्णिमा अमावस्या आदि पर्वों पर क्या सावधानी रखनी चाहिए समाधान पर्व के दिन अपने इष्ट देव का विशेष पूजन करें जैसे महादेव का रुद्राष्टाध्यायी शतरुद्रीय अथवा अन्य विशिष्ट वैदिक मंत्रों या पौराणिक मंत्रों से अभिषेक करें जो प्रतिदिन नहीं कर पाते वे ऐसा विशेष पूजन करें प्राय लोग ऐसे पर्वों पर अधिक जब ध्यान करते हैं पर्व काल में इन सबसे विशेष लाभ प्राप्त होता है यह काल का महात्मा है पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने की भी परम्परा है यदि व्यक्ति विशेष कुछ न कर सके तो चार घंटा छः घंटा आठ घंटा या जितना अधिक हो सके मौन रहकर गुरु मंत्र का जप करें पर्वों पर, पर विशेष सावधानी यही है कि उस दिन हम व्यर्थ की बातें न करें झूठ न बोलें किसी के प्रति ईर्ष्या न करें हम किसी के दुख का निमित्त न बने हमसे किसी प्रकार का प्रतिग्रह न हो जाए अर्थात किसी प्रकार का प्रमाद उस दिन न करे यथाशक्ति उपवास करे और भगवान का ध्यान करे यही बातें महत्वपूर्ण है जिज्ञासा संक्रांति के दिन पर्वकाल का निर्णय कैसे किया जाए समाधान सामान्यतः सभी संक्रांतियों में संक्रमण काल से बीस घड़ी पूर्व और बीस घड़ी पश्चात पर्वकाल माना जाता है परंतु मकर संक्रांति के लिए शास्त्र की व्यवस्था थोड़ी अलग है मकरे मकर पराह मकर में संक्रमण काल के 20 घड़ी बाद वाला जो समय है वह मुख्य पर्व काल माना जाता है क्योंकि पूर्व वाली 20 घड़ी दक्षिणायण में चली जाती है एक बात ध्यान देने की है कि संक्रमण काल यदि दिन में आए तो उसी दिन पर्वकाल होगा यदि संक्रमण काल रात्रि में आ जाए तो पर्व काल दूसरे दिन प्रातः काल से अर्थात तीन बजे से माना जाएगा जिज्ञासा हमने सुना है एकादशी तिथि को आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए क्यों समाधान हमें तो शास्त्रों में एकादशी के दिन आंवले के सेवन का निशेष कहीं मिला नहीं अभी तो की एकादशी के दिन आंवला खाने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है इससे यही प्रतीत होता है कि एकादशी के दिन आंवला खाने में कोई दोष नहीं है जिज्ञासा रविवार के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जाने के लिए निषेध किया है दूसरी ओर अक्षय नवमी के दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने का विधान किया है यदि उस दिन रविवार पड़े तो क्या करना चाहिए समाधान शंका तो अच्छी है रविवार के दिन आंवला खाना और आंवले के पेड़ के नीचे से निकलना भी शास्त्र में निषिद्ध है दूसरी ओर अक्षय नौमी को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का और आंवला खाने का विशेष महत्व शास्त्र में कहा गया है रविवार को अक्षय नौमी पड़े तो क्या किया जाए यहाँ शास्त्र का एक नियम समझना चाहिए कि विशिष्ट विधि से सामान्य विधि बाधित हो जाती है जैसे किसी की हिंसा न करना यह सामान्य विधि है और यज्ञ में पशु बलि विशिष्ट विधि है इसलिए यज्ञ में दी गई पशु बलि में दोष नहीं माना जाता इसी प्रकार रविवार को आंवला वृक्ष के नीचे न जाना यह सामान्य विधि है और अक्षय नवमी को उसके नीचे भोजन करना यह विशिष्ट विधि है इसलिए रविवार की अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने से कोई दोष नहीं लगेगा जिज्ञासा क्या नक्त भोजन को उपवास माना जाएगा समाधान हाँ माना जाता है आप दिन भर कुछ न खाएं और रात्रि में एक बार हविष्यान्न का भोजन करें तो शास्त्र दृष्टि से उसे उपवास ही माना जाएगा